हाँ मैडम आप सही कह रही हैं नितेश ने अपना सिर तो टेक्निक यूज करके अपनी वाइफ और रमेश सावरकर को मारा था क्या फिल्म से इंस्पायरेशन लेकर मर्डर विक्रांत ने चौंकते हुए कहा मैं अपनी पत्नी मीरा को मारना चाहता था फिर मुझे बहुत रिसर्च के बाद अनिता मिली और फिर हम दोनों के बीच मर्डर एक्सचेंज की डील फाइनल हुई इस डील के मुताबिक मुझे अनीता के पति रमेश को मारना था और अनीता मेरी पत्नी मीरा का मर्डर करने के लिए रेडी हुई इसके बाद फिर 12 जुलाई के दिन मैंने रमेश का मर्डर किया था उस दिन काफी बारिश हो रही थी और उस वक्त अनीता का कजिन भाई उसके साथ में था इसलिए किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ था विक्रांत को अब अपनी सोच और रिगरेट फील हो रहा था वो अब तक अनीता को बहुत सीधी सादी हाउसवाइफ समझ रहा था लेकिन वो तो बहुत शातिर निकली लेकिन अब कुछ भी हो उसने पिछले दस सालों में कितनी भी बेहद जिंदगी क्यों ना जी हो लेकिन अब उसकी मुश्किल बढ़ने वाली है, उसे जेल जाने से अब कोई नहीं बचा सकता आगे नितेश ने बताया कि इसके नौ दिन बाद इक्कीस जुलाई को भी खूब जोरदार बारिश हो रही थी और अब अनिता की बारी थी उस दिन मैं अपनी शॉप पर ही था इस वजह से किसी का शक भी मेरे ऊपर नहीं गया तो तुम्हे रमेश के घर की चाबी चा अनिता दी थी नैना ने पूछा हाँ उसी ने मुझे अपने घर की डुप्लीकेट चाबी भी दी थी और उसी टाइम मैंने भी अनीता को अपने घर की चाबी दी थी विक्रांत बहुत सीरियस होकर नितेश की बात सुन रहा था अभी तक उसे लग रहा था कि अनीता का जब नितेश के साथ कोई अफेयर नहीं है तो उसका रमेश सावरकर के मर्डर केस से कुछ लेना देना नहीं होगा लेकिन जब नितेश ने सारी सच्चाई बताई तब तो विक्रांत के होश ही उड़ गए आखिर इतनी सीधी सादी सी दिखने वाली औरत किसी का मर्डर भी कर सकती है तुम तुम अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते थे नैना ने नितेश से पूछा उसने मेरा जीना मुहाल कर रखा था इसलिए नितेश ने लगभग दांत पीसते हुए कहा भले ही मैं उसके खर्चे पर पलता था उसके घर में रहता था लेकिन फिर भी क्या मुझे सम्मान से जीने का हक नहीं है वो मुझसे जानवरों से बदतर व्यवहार करती थी उसके बाप का होलसेल मार्केट का बिजनेस था उसकी फैमिली काफी अमीर थी मैं उसी के घर में रहता था उस वक्त मैं कोई काम धंधा भी नहीं करता था लेकिन फिर भी मैं इंसान हूं मुझे सम्मान से जीने का हक है वो हमेशा अपने घर वालों के घर से बाहर निकल जाने के ताने मारती रहती थी अपने भाई बाप के आगे हमेशा मेरी बेजती करती रहती थी मैं तंग आ गया था अपनी जिंदगी से हमारा कोई बच्चा भी नहीं था फिर जब मैंने उससे बच्चे के लिए कहा तो उसने मुझसे कहा कि पहला बच्चा सिर्फ मेरा होगा उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा वो इतनी गिर गई थी कि उसने मुझसे उस बात के लिए एग्रीमेंट तक साइन करने के लिए कह रही थी तभी मैंने सोच लिया था कि कुछ भी करके इस कमीनी को रास्ते से हटाना पड़ेगा नितेश ने गुस्से से भरे लहजे में कहा लेकिन मर्डर इतना आसान काम नहीं है बहुत दिन तक मैं उसे मारने का प्लान बनाता रहा फिर मेरे दिमाग में मर्डर एक्सचेंज वाला आइडिया आया और फिर मैं इसके लिए एक पार्टनर की तलाश करने लग गया काफी खोजने के बाद मुझे अनीता मिली उसकी भी सिचुएशन मेरे जैसी ही थी उसका पति उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक करता था रोज मारता पीटता था यहां तक कि अनीता के बाप को भी पीट देता था रमेश ने अनीता के बाप की टांग तक तोड़ डाली थी मुझे लग गया था कि अनिता इस काम के लिए सबसे सटीक पार्टनर है लेकिन जब मैंने पहली बार उसके आगे इस तरह मर्डर की बात रखी तो वो तैयार नहीं हुई वो बहुत डर रही थी इस वजह से भी हमारा प्लान बहुत दिनों तक डिले होता रहा फिर जब अनीता प्रेग्नेंट थी तब उस कमीने रमेश ने अनीता के पेट में लात मार दी थी जिससे उस बेचारी का बच्चा पेट में ही मर गया था उसके बाद से अनीता की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी तब जाकर वो मेरे साथ मिलकर इन दोनों को मारने के लिए तैयार हुई फिर हम दोनों के बीच प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हुआ और हमने वॉइस रिकॉर्डिंग भी की थी ये सुनते ही नैना ने पूछा तुम लोगों के पास अभी भी वो रिकॉर्डिंग मौजूद है नहीं उस मर्डर केस से जुड़े सारे सबूत हमने मिटा दिए थे ताकि किसी को कभी पता ना चल सके इसी वजह से आज तक पुलिस भी हमें नहीं पकड़ सकी थी हम दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था और हमारा घर भी एक दूसरे से काफी दूरी पर था इस वजह से पुलिस कभी भी हम तक नहीं पहुंच सकी थी नितेश ने बताया पिछले दस सालों से मैंने अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी बिताई है खूब पैसे कमाए हैं खूब मजे किए हैं इसलिए अब मुझे कोई अफसोस भी नहीं है कि मैं पकड़ लिया गया हूं और ना ही मुझे रमेश या मीरा के मरने का कोई अफसोस है मैंने जो भी किया उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं नितेश ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा नैना ने बेहद गुस्से में पेपर को टेबल पर फेंकते हुए कहा नीतीश तुम फालतू के बहाने बनाकर खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश बंद करो अगर तुम्हें सच में मीरा से इतनी दिक्कत थी तो तुम उसे तलाक दे सकते थे इसके लिए उसकी मर्डर करने की क्या जरूरत थी और जहां तक मुझे पता है तुमने मीरा को मारने के बाद उसके सारे पैसे भी हड़प लिए हैं और उसके बिजनेस पर भी अपना हक जमा बैठे हो मीरा को मारने के बाद तुमने अपना गैंग बना लिया और उसके बाप को भी डरा धमका उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश में लगे थे और उनकी भी जो शॉप थी वो भी हड़प ली तुमने तुमने सिर्फ पैसों के लिए ही मीरा का मर्डर किया था उसका बाप भी कम हरामी नहीं था उसी के कहने पर ही मीरा मुझसे मेरा बच्चा छीनने की बात कर रही थी <laughs> वाह क्या बात है नितेश। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी इन बेहुदी बातों पर यकीन करेगा अब तुम कोर्ट में जज के सामने ये बात करना और फिर वो तुम्हारी बातों पर हंसने के बाद तुम्हें मौत की सजा सुनायेंगे नीतेश को लग रहा था कि कुछ भी हो लोग उसके बारे में कुछ भी सोचें लेकिन इतना तो है कि उसे एक शातिर मर्डरर तो मानेंगे ही इसके बाद नैना और विक्रांत इंटेरोगेशन रूम से निकलकर बाहर चले गए इंटेरोगेशन रूम के गेट से बाहर आते ही नैना ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा थैंक यू मिस्टर विक्रांत सक्सेना आपने मेरी बहुत मदद की नैना और विक्रांत एक दूसरे को देख मुस्कुरा पड़े शायद अब इन दोनों में दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी क्या वास्तव में नैना और विक्रांत अच्छे दोस्त बन सकेंगे ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को